हरे कृष्णा एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते श्री विदुर महाराज जी हस्तिनापुर में आए विदुर महाराज जी को तीर्थ यात्रा पर सब बातें ज्ञाता हो गई थी उन्हें यह भी पता लग गया था मां भारत का युद्ध हो गया है दूतराष्ट्र के सब बच्चे मर गए हैं भगवान कृष्ण अपनी लीला को पूर्ण कर कर अपने नित्य गौलोक धाम को चले गए हैं ये सब बातें विदुर महाराज जी को तीर्थ यात्रा पर मालूम हो गई थी सबसे ज्यादा विदुर महाराज्य को दुख हुआ इस बात का कि मेरे भाई दूतराष्ट्र के सब बच्चे मारे गए इसके बावजूद अभी भी ये राज्य का मोह रखता है वन में नहीं गया विदुर महाराज जी तीर्थ यात्रा से अस्तिनापुर जो आए हैं उसका कारण यह था कि अपने बड़े भाई दूतराष्ट्र के मोह को दूर कर दूं इसलिए वो तीर्थ यात्रा से अस्तिनापुर में आए हैं पांडव ने बड़ा सम्मान किया भक्तों युद्धि महाराज जी तो अपने काका विदुर महाराज जी के चरणों में गिरकर कहते हैं कि आपने तो हमारे वंश को रोशन कर दिया आप हमारे वंश में बड़े उत्तम भगवान के भक्त हुए हों अन्याय भीम सिंह नकुल सहदेव इन्होंने भी प्रणाम किया अर्जुन तो नहीं थे अर्जुन तो भगवान कृष्ण की खैर खबर लेने के लिए द्वारिका चले गए थे युद्धिश्चर महाराज जी ने विदुर महाराज जी से कहा कि आप सब तीरथों पर गए होंगे सब कुंडो में आपने स्नान किया होगा आप द्वारिका भी गए होंगे तो बताइए हमारे प्रभु कुशल पूर्वक हैं ज्यादा विस्तार से विदुर महाराज जी ने द्वारिका का नहीं बताया क्योंकि विदुर महाराज जी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण अपने गौलुक वृंदावन धाम चले गए हैं विदुर महाराज जी मन में विचार करते हैं कि ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिसके जिसके सुनने से किसी के मन में शोक हो विदुर महाराज जी ने मन में विचार किया कि अर्जुन आएगा वो स्वयं अपने मुख से कह देगा इसलिए कुछ नहीं कहा अपने बड़े के भवन में गए श्री विदुर महाराज जी और दूतराष्ट्र ने जब अपने छोटे भाई को आया देखा तो गले मिलकर रोने लगा और विदुर महाराज जी ने दूतराष्ट्र के चरणों में प्रणाम किया अपनी भाभी जी माता गंधारी के चरणों में प्रणाम किया दूतरास रोकर विदुर जी से कहता है कि हे मेरे भाई विदुर मेरा सब कुछ लूट गया मेरे बच्चे मारे गए विदुर महाराज जी ने दुतरास से कहा कि आप हमें यह बताइए कि पांडव तुम्हारा कैसे सम्मान करते हैं अब तो पांडवों की प्रशंसा के पुल बांध दिए धूतराष्ट्र ने धूतराष्ट्र ने कहा हे मेरे भाई विदुर ये पांचों पांडव हमको अपने पिता के सम्मान प्रेम करते हैं और मेरे भोजन की व्यवस्था भोजन का लाना ये भीम सिंह की सेवा है मुझे अपने पिता के सम्मान गंधारी को माता के सम्मान प्रेम करते हैं ये सुनकर विदुर महाराज जी कहते हैं महाराज दित्कार है आपके जीवन को जिन पांडव ने आपके राज्य को ले लिया आप उनके प्रीति इतना प्रेम दिखा रहे हैं जिस भीम ने आपके सो के सौ पुत्रों को मार दिया तुम उन्हीं के हाथ से रोटी खाते हो अरे राजा भूल गए आज तो तुम पांडवों की प्रशंसा के इतने पुल बांध दिए वो समय कब गया कि नहीं पांडवों को इनकी मां के संग आपने ही लक्ष्य भवन में आग लगवाने की कोशिश की भीम सिंह को जहर के लड्डू दिए उस समय आपका प्रेम कहां था महाराज अब मोह को छोड़ दो राज्य का मोह छोड़ दो भगवान का भजन करो अरे आप तो उस स्वान की तरह हो जिसे डांटो तो धुम को नीचे कर कर चला जावे और रोटी का टुकड़ा दो तो दौड़ा दौड़ा आवे छोड़ दो महाराज मोह भजन करो भगवान का ये सब झूठे रिश्ते हैं दूतराष्ट्र ने अपने भाई बिदुर से कहा कि बिदुर तुम ठीक कहते हो हमें भगवान का भजन करना चाहिए लेकिन भजन करे तो करें कैसे हम वन में कैसे जाएं क्योंकि मैं और मेरी पत्नी तो आंखों के लाचार हैं हम अंधे हैं विदुर महाराज जी दुतरास्त से कहते हैं कि आप ऐसा मत कहिए आप हमारे बड़े भैया हैं माता गंधारी हमारी माँ है छोटे भाई का कर्तव्य होता है अपने बड़े भाई की सेवा करना तो आप हमारे संग चलिए वन में सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया विदुर महाराज जी ने और आज दूतरास्त की आंखों को खोल दिया अब आंखों को खोल दिया <laughs> दूतरास्त तो था ही अंधा आंखें खोल सी खोल दी तो भक्तों आंखें जो यहां पर खोलने के विषय में बताया गया है वो आंखें हैं मन की अब मैं आपको कहूं कि आंखों से सुनकर आ जाना और कान से देखकर आ जाना आप बोले महाराज जी क्या हो गया आंख से कोई सुनता है कान से कोई देखता है और वही मैं आपको कह दू भैया मन से सुनकर आना और मन से देखकर आ जाना इस पर तो किसी ने नहीं कहा क्या मन में आंख और कान होते हैं मन को इतनी महानता क्यों दी गई है क्योंकि मन है प्रधानमंत्री इन इंद्रियों के सुपरवाइजर इन इंद्रियों के प्रधानमंत्री हैं मन करना भी जानता है और कराना भी जानता है आज विदुर महाराज जी ने अपने ज्ञान के उपदेश के द्वारा उनकी मन की आंखों को खोला समझाया तो विदुर महाराज जी ने पहले भी था लेकिन मन में अगर मोह भसा होगा तो कोई बात भी मन को पल्ले पढ़ने वाली नहीं तो पहले भी ज्ञान का उपदेश विदुर महाराज जी ने दिया दूतराष्ट्र को जिसको विदुर नीति कहा गया है उस समय दूतराष्ट्र के मन में कोई ज्ञान नहीं आया क्योंकि मोहता किसका दुर्योधन का आज दुर्योधन मोह खत्म हो गया है आज दूतराष्ट्र के मन में ज्ञान आ गया है और श्री बिदुर जी महाराज दूतरास्त का हाथ पकड़े और दूतरास्त की पत्नी गंधारी अपने पति का हाथ पकड़े जा रहे हैं कहा पर हिमालय आगे आगे विदुर महाराज जी पीछे पीछे दुतरास्त और पीछे उनके गंधारी चले गए सवेरा हुआ युद्धिस्तर महाराज जी अपने ताया ताई को नमन करने के लिए आते हैं भक्तों उनका नियम था सवेरे वे अपने ताया और ताई को नमन करते थे जब युद्धि महाराज जी नमन करने के लिए भक्तों आए हैं लेकिन यहां पर दूतराज का जो बिस्तर था वो सूना है क्योंकि दूतराष्ट और उनकी पत्नी गंधारी बिस्तर पर नहीं है ये देखकर युद्धिस्तर महाराज जी शोक करते हैं और संजय से कहा कि मेरे पिता के सम्मान ताया और ताई जी कहां चले गए हैं संजय रोता रोतावा युधिस्तर महाराज जी से कहता है कि हे राजा मुझे ये तो नहीं पता कि वो कहां गए हैं लेकिन आपके काका विदुर महाराज जी से कुछ बातचीत कर रहे थे अरे हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये उनके संग ही चले गए हैं युद्धेश्वर महाराज जी शोक कर रहे हैं अरे ना जाने मेरे ताया और ताई कहां चले गए अरे कहीं अपने पुत्र के शोक में गंगा जी में डूबकर तो नहीं मर गए कहीं वन में किसी पशु ने तो नहीं उन्हें खा लिया अरे कहीं मेरी सेवा में कुछ अपराध तो नहीं हो गया अरे मुझे अनाथ कर कर ये कहा चले गए उसी वक्त भक्तों देव ऋषि नारद जी वहां पर आते हैं देव ऋषि नारद जी के चरणों में युद्धिस्तर महाराज जी नमन करते और कहते कि भगवान इस शोक गड़ी में आपका दर्शन हो गया अब आप ही हमें बताइए कि मेरे पिता के सम्मान ताया और ताई जी कहां चले गए हैं देव ऋषि नारद जी बोलते महाराज आप अपने ताया और ताई के मुंह को छोड़ दो आज आपके ताऊ युद्धिस्तर युद्धिस्तर महाराज जी आज आपके ताऊ को ज्ञान का उपदेश आपके काका विदुर जी द्वारा हो गया है वे तो आंखों से अंधे थे लेकिन आज उनमें ज्ञान का प्रकाश हो गया है और वो आपके काका विदुर जी के संग चले गए हैं हिमालय सात दिन में भजन कर कर अपने देह का त्याग कर देंगे इसलिए तुम उनके मोह को छोड़ दो क्योंकि उनका मोह तो अब दूर हुआ और अगर तुम विचार करते हो माता गंधारी दुतरास्त नहीं होंगे तो क्या हुआ अपने बिजुर्ग काका जी को लेकर आ जाऊंगा अरे वो तो कब के उनको भजन में लगाकर चले गए हैं हे hey, युधिस्तर भगवान कृष्ण की कुछ लीलाएं रह गई हैं उन लीलाओं को पूर्ण कर कर वे ठाकुर जी भी अपने नित्य गोलोक धाम को चले जाएंगे ऐसा समझाकर कर देव ऋषि नारद जी भक्तों वहां से चले गए एक दिन युधिस्तर महाराज जी भीम सिंह से कहते हैं युद्धस्तर जी कहते हैं कि मेरे भाई भीम अर्जुन को द्वारिका गए हुए सात महीने बीत गए हैं अब तक अर्जुन लौटकर नहीं आया और अब मुझे अब शकुन के लक्षण नजर आने लग गए हैं हमें तो ऐसा लगता है कि मेरे भाई भीम जगतनाथ सबके कृपालु सब पर दया करने वाले मेरे प्रभु गोविंद इस मृत्यु लोक को छोड़कर अपने गौलुक धाम को चले गए हैं अब भक्तों यहाँ पर युद्धिस्तर महाराज जी अब शकुन के लक्षण बताते हैं भीम सिंह को क्या बताते हैं युद्धिस्तर जी कहते हैं कि मेरा बायां अंग बार बार फड़कता है हृदय में कंपन होता है कुत्ते मेरे सामने मुख कर कर रोते हैं उल्लू भी दिन में भयंकर शब्द करता है वर्षा के पानी से खून बरसता है और सूर्य की रोशनी मलिन हो गई है फीकी पड़ गई है नवग्रह आपस में लड़ रहे हैं चारों ओर अंधकार करती हुई धूल चल रही है धूल के विषय में अवशन बताया गया बार बार भुकरम आते हैं अब भुकरम किसे कहते हैं जल जले गो गांव के बच्चे अपनी मां का दूध नहीं पीते हैं और गौं की आंखों से आंसू बहता है मनुष्य के मन डगमगा गए हैं इसलिए हे भीम मेरी प्रजा झूठ कहती है झूठ बोलने लग गई है मेरी प्रजा देव मूर्तियों से आंसू आता है रोती है उनसे पसीना टपकता है तारे टूटते हुए हमको नजर आते हैं हमें तो लगता है कि त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण हमको छोड़कर चले गए और कलयुग आ गया है शोक कर रहे थे युधिस्तर महाराज जी तो द्वारिका से मुंह लटकाए अर्जुन दरवाजे पर आ गए अर्जुन के मुख की ओर देखकर युदिस्तर महाराज जी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारा मुख इतना उदास क्यों है सब कुशल मंगल तो है ना मेरे भाई तुम्हारा किसी ने द्वारिका में अकमान तो नहीं कर लिया तुमसे किसी भूखे ने प्रसाद की कामना की हो तुमने उसे भोजन नहीं खिलाया और स्वयं भोजन कर लिया हो अरे तुमने कहीं किसी स्त्री के संग कुछ अपराध तो नहीं किया या तो तुम युद्ध में किसी से हार तो नहीं गए अर्जुन जोर जोर से रोता है और इन निवेदा भक्ति में तो सकाई हमारे सका भाव जो हमारे अर्जुन हैं अर्जुन कृष्ण के सका रो रहे हैं वंचितो हम महाराज हरिणा बंधू रूपिणा वंचितों हम महाराज महाराज कृष्ण रूपी सूर्य अस्त तो हो गया है कलियुग ने अपने पैर को जमा लिया है त्रिलोकीनाथ जिनकी कृपा से मैं अर्जुन विश्व में सबसे श्रेष्ठ धनुष चलाने वाला था आज मेरा धनुष मेरे किसी काम के नहीं रहे मेरे भाई भगवान श्री कृष्ण स्मृति लोक को छोड़कर अपने गौलुक वृंदावन धाम में चले गए और जाते जाते भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक जी से कहा कि अर्जुन को कहना कि मेरी पत्नियों को हस्तिनापुर लेकर चला जाए हे मेरे भाई जी, मैं तो ठाकुर जी की पत्नियों को लेकर आ रहा था मार्ग में कुछ डाकुआ उन्होंने हमारे संग युद्ध किया और मुझे पराजित कर दिया हरा दिया मुझे वे धनुष वे बाण वे शक्ति तो मेरे गोविंद की कृपा से थी आज मेरे गोविंद के जाने के बाद वे बाण और वे धनुष में शक्ति किसी काम की नहीं रही हे महाराज वे भगवान की पत्नियों को लेकर चले गए भक्तों भागवत में ऐसा प्रसन्न है लेकिन इस कन्द पुराण में हमें इस ज्ञान की चर्चा मिलती है इस कथा के विषय में हमें पता लगता है कि वो ग्वाले कोई और नहीं थे अरे वो तो हमारे ठाकुर जी थे ठाकुर जी ने ऐसी लीला क्यों की मेरे जाने के बाद अर्जुन में अहंकार ना आ जाए अपने भक्त के अहंकार को खत्म करने के लिए ठाकुर जी ने यह दिव्य लीला की खुद ही ग्वाले बनकर आते हैं अर्जुन से युद्ध करते हैं अर्जुन को पराजित कर देते हैं और अपनी पत्नियों को लेकर ठाकुर जी चले गए श्रीधाम वृन्दावन में और वहां पर एक रूप से उधव जी विराजमान है उद्धव जी भगवान कृष्ण की चरणपादिका को लेकर बद्रीनाथ भी गए और दिव्यते भगवान के भक्त तो एक रूप से गिरिराज गोरधन में गुल मटक का एक एक वृक्ष है उसके रूप में रहते हैं यहां और भगवान की जो पत्नी है वे भी उनके संग वहीं रहती है श्रीमद भागवत कथा का आयोजन वहां पर भी किया गया था लेकिन उस समय परीक्षित महाराज ने श्रीमद भागवत कथा को नहीं सुना था क्योंकि वो तो रक्षा कर रहे थे कि कथा में कोई बांधा ना आए ठाकुर जी ऐसी अद्भुत लीला की अरे किसी में क्या मजाल जो ठाकुर जी की पत्नी को लेकर चले जावे रावण भी तो लेकर गए थे क्या किया अरे कुटुंब सहित रावण को मार दिया ठाकुर जी ने अरे वो तो नकली सीता को लेकर गया असली सीता को हाथ लगाता जलकर भस्म हो जाता तो किस में वे मजाल जो ठाकुर जी की पत्नियों को चुरा सके तो भागवत के अनुसार तो डाकू लेकर चले गए ठाकुर जी की पत्नियों को लेकिन स्कंद पुराण में हमें कथा सुनने को मिली पढ़ने को मिली कि ठाकुर जी ही लेकर चले गए शोक कर रहे हैं माता कोंती ने सुख लिया कृष्ण हमको छोड़कर अपने धाम को चले गए माता कोंती भक्तों शोक करती हैं और एक में जाकर कृष्ण के वियोग में कृष्ण के दुख में माता कोंती ने अपने देह का त्याग कर दिया दो परम भागवत हुए हैं रामा अवतार में हमारे दशरथ महाराज जी राम जी वन में गए छब्बीस हजार साल की आयु थी दशरथ महाराज जी की संसार से जाने का कारण राम का शोक राम जी का शोक था अपने देह का त्याग कर दिया दशरथ महाराज जी ने और यहां पर कौंती मैया इन्होंने सुना कि कृष्ण हमको छोड़कर गौलुक धाम में चले गए अब मैं यहां रहकर क्या करूंगी एकांत में गई कृष्ण के वियोग में दुख कर कर कर माता गौंती ने अपने देह का त्याग कर दिया भक्तों पांडव लोग विचार करते कि अब हम यहाँ रहकर क्या करेंगे कि हमारे गोविंद ही नित्य लीला गौलुक धाम में चले गए हैं नन्ने परीक्षित को राजगद्दी पर बिठा दिया भक्तो पांचों भाई अपनी पत्नी द्रौपदी को लेकर जो गीता का ज्ञान ठाकुर जी ने अर्जुन को दिया था उस गीता ज्ञान की चर्चा करते हुए हिमालय जा रहे हैं। महाराज परीक्षित राजगदी पर बैठे हैं। महाराज उत्तर की पुत्री इरावती के संग महाराज परीक्षत ने विवाह किया जन्मय जय आदि महाराज जी के चार पुत्र हुए परीक्षत महाराज जी बड़े प्रतापी राजा थे वो साधु थे घर घर में जाकर पूछते थे कि आपका भजन ठीक हो रहा है आप हमारे गोविंद की कथा को सुन रहे हो अरे घर घर जाके पूछते थे कथा की व्यवस्थाएं कराते थे पुत्र के समान पुत्री के समान अपनी प्रजा का पालन करते थे श्री परीक्षित महाराज जी भक्तों और जब अन्य देशों में जाते थे और वहां पर अपने पूर्वजों की कीर्ति को सुनते थे तो महाराज बड़े गदगद हो जाते थे प्रसन्न हो जाते थे सब एक दिन परीक्षित महाराज जी दिग्विजय के लिए जा रहे थे परीक्षित महाराज जी के मंत्री ने सोने का मुकुट महाराज परीक्षित को पहना दिया कि महाराज आज आप इस मुकुट को पहनकर चले जाइए परीक्षित महाराज ने उस मुकुट को पहना दिग्विजय के लिए जा रहे थे दिग्विजय किसे कहते हैं भक्तों? बड़े राजा अन्य देशों में जाते हैं उनसे कहते कि आप हमें चक्रवर्ती सम्राट राजा स्वीकार करते हो कि नहीं तो कुछ राजा कहते नहीं महाराज हमने आपको स्वीकार किया तो कुछ भेंट आदि देते हैं और कुछ लोग कहते नहीं हमने आपको स्वीकार नहीं किया तो राजा को उस राजा से युद्ध करना पड़ता है युद्ध में अपनी शक्ति से उसे पराजित हराना पड़ता है इस प्रकार महाराज परीक्षित दिग्विजय के लिए जा रहे थे अरे जाते जाते महाराज अपनी सेना से अलग हो गए और एक जंगल में चले गए वहां पर परीक्षित महाराज जी ने भक्तों क्या देखा कि एक गाय और एक बैल पुरुष भाषा में बात कर रहे हैं दोनों पुरुष भाषा में बात कर रहे हैं बैल भक्तों एक पैर पर खला था रोती भी गाय को बैल ने पूछा क्यों रोती हो क्या तुम्हें मेरे पैर टूटने की चिंता है या श्री कृष्ण अपने नित्य गोलुक धाम को चले गए हैं तुम्हें यह चिंता है शंख चक्र कथा पद्म धारण किए वे ठाकुर जी जब अपने चरण तुम पर रखते थे तो तुम गदगद हो जाती थी आज वो अपने चरण तुम पर नहीं रख रहे हैं। तुम्हें ये शोक है गौ माता रो रही है बहुत रो रही है गौ माता